Oh तो मा विदेश वी ओ शांति शांति शांति वेदांत दर्शन की इठानवेवीं कक्षा वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय को हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था अब चौथे अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ होगा पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अच्छा सूत्र संख्या उनचास पृष्ठ संख्या २२२ इसमें मौनवद इतरेशम अभी उपदेशात मौनवद ये कहा गया है जो इतरेशम दूसरों का कार्य करते हैं वाणियों का या संन्यासियों का गृहस्थी तो उसको मौनवत करना चाहिए उसके लिए एक वचन भी दिए तो यदि उसको करेंगे तो दूसरों को उतना लाभ नहीं होगा यदि हम मौनवत ना करके यदि दूसरों को भी बताते हुए करें तो उसमें दूसरों को भी लाभ ज्यादा होना चाहिए एकांश में एक दृष्टि से कह सकते हैं कि हम दूसरों को भी बताएंगे तो दूसरों को लाभ होगा उन्हीं को लाभ हो सकता है जो उस दृष्टि को समझते हैं नहीं तो वो हंसी के पात्र वो भी बनेंगे और दूसरे भी उसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई ऐसा क्या है ये ऐसा ही अगर सन्यास के धर्मों का ही पालन करना था तो शादी क्यों की थी विवाह क्यों किया था और उल्टा प्रभाव पड़ेगा दूसरा ये कुछ कुछ चीजों को अपनाते हैं संन्यास को पूरा तो अपना नहीं रहे उनकी कुछ कुछ चीज़ों को अपनाते हैं उन कुछ चीजों को अपना करके व्यक्ति ऐसा ना अपने को प्रस्तुत करने लगे जैसे कि मैं सन्यासी हो गया अपने आप में गर्व न कर ले ठीक है आप कर रहे हैं कुछ अपने आप अंदर रखिए और जब अवसर आएगा तो आप सन्यासी बन जाएगा जब तब प्रकट कर देना अभी उसको अधिक नहीं बताना है और बाहर के लक्षणों के लिए खासतौर से इन्होंने जो मौनम को खोला अनाविष कुरवन जो बाह्य चिन्ह लक्षण अन्य आश्रम वालों के बताए गए हैं उनमें ना जाए वो लोगों को वही आश्रम प्रतीत हो जिस आश्रम में वो है गृहस्थी है तो गृहस्थी के रूप में उसकी प्रस्तुति रहे इतना अभिप्राय ले सकते हैं जी आचार्य जी दो सौ चौबीस पृष्ठ पर बावनवा सूत्र जी इसमें मुक्ति के फल के बताते हुए कहा कि यदा ही परमात्म ज्ञानम संपद्यते तदैव तदय भी मुक्ति फलम अवाप्य तो जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब मुक्ति का फल तभी उसको मुक्ति का फल मिलता है तो योगदर्शन में और बताया गया कि जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी चाहे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो यहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है हाँ देखिये यहाँ एक सामान्य कथन किया गया है कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में मुक्ति होती है उसमें यह नहीं कहा गया कि परमात्मा का ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाती है अगर यह कथन होता परमात्मा का ज्ञान होते ही मुक्ति होती है तब फिर वो प्रश्न आता कि परमात्मा साक्षात्कार तो असंभ्रजात समाधि के प्रारंभ में ही हो जाता है लेकिन फिर संस्कारों को भी दगबीज करना होता है लंबा समय लगता है तो तब आता अब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ फिर संस्कार दिग्दगीज होंगे और ब्रह्म में एक समाधि की प्राप्ति होगी जीवन मुक्त होगा और फिर मुक्ति में जाएगा उस तरह से ही इस वाक्य को देखना चाहिए और इसका अभिप्राय यह है कि जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है दूसरे शब्दों में परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती जब जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तब तब उससे पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ ही होगा इस अभिप्राय से ये ठीक है धन्यवाद ठीक है तो आगे चलते हैं। वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पात्र पृष्ठ संख्या 225। तो साधना के विषय में ही कुछ और बातें उपासना के विषय में साधना के विषय में आगे कही जा रही है खासतौर से ध्यान उपासना की जाती है चिंतन किया जाता है परमात्मा का उसके बारे में प्रारंभ कर रहे हैं पहला सूत्र है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात परमात्मा की ज्ञान की परमात्मा के गुणधर्मो की, की आवृत्ति करनी चाहिए उसको बार बार दोहराना चाहिए भिन्न भिन्न शब्दों से और उन्हीं शब्दों से भी बार बार जो शब्द हमने एक बार बोल लिया समझ लिया उसको भी बार बार किया जाता है ये आवृत्ति कहलाती है पुनः पुनः करना क्यों ऐसा क्योंकि इसके बारे में शास्त्र में अनेक बार उपदेश किया गया असकृत उपदेश है सकृत एक को कहते हैं असकृत मतलब अनेक अनेकों बार अनेक तरह से शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन किया गया है इससे पता लगता है कि इसकी आवृत्ति हमारे को बार बार करनी चाहिए ये का ये सूत्र ऐसा सांख्य दर्शन में भी आया है चौथे अध्याय का तीसरा सूत्र आवृत्ति रसकृत उपदेशा तो यही तात्पर्य वहां तो भाष्य देखिए असकृत उपदेशा अब शास्त्र में जो अनेक वचन किए गए हैं वो कौन कौन से उसमें से कुछ को यहां पर उत्तर किया है आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य, निधिध्यासितव्य वो परमात्मा आत्मा उसको देखना चाहिए सुनना चाहिए मनन करना चाहिए उसका निधिध्यासन निश्चय करना चाहिए यानी उसी का ही श्रवण उसी का ही मनन उसी का ही निधिध्यासन उसी की ही बार बार चीजें चल रही है बृहदारण्य का बृहदारण्य का एक दूसरा है तमेव धीरो विज्ञा प्रज्ञा कुर्वी तब उस परमात्मा को ज्ञान करके धीर व्यक्ति धैर्यशील व्यक्ति फिर प्रज्ञाम कुरी था अपनी प्रज्ञा को भावना को भी वैसा ही बना ले एक है परमात्मा को जानना शब्दों से समझ लेना ये ऐसा ऐसा है और फिर वैसी ही भावना अंदर बना लेना परमात्मा के स्वरूप की भावना अंदर मस्तिष्क में मन में अपने अंदर बैठा लेना ये भावना हो जाएगी तो जानने के बाद में उसको अंदर रमा देना भावना करे ये कब होगा बार बार करने से तो केवल जानना ही नहीं भावना भी कर रहा है ये एक कथन यह हो गया छंदोगे का वचन दिया सो अन्वेष्ट से विजिज्ञासी अव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए उसको जानना चाहिए ये क्यों बार बार कहा जा रहा है एक ही जगह एक बार कह देते फिर कथन किया गया तैतरी तैत कहा इमानी तैत का है यथो व इमानी भूतानी जायते जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं ये न जाता नहीं जीवंती और उत्पन्न होने के बाद में जिसकी सहायता से इनका जीवन चलता है यत प्रयंती अभिसं और मृत्यु के बाद में जो जिसमें जिसमें जाकर के लीन होते हैं उसी परमात्मा में तद विजिज्ञा सव तद ब्रह्म ही थी उसी को जा, उसको जानना चाहिए और वो ब्रह्म है परमात्मा है और कहा यक्षुषा न पश्यती ये न पश्यंती पश्यंती लिखा है यहां पर पश्यती है वैसे मूल में यहाँ इन्होंने चक्षुंशी को देख करके पश्यंती कर दिया तो चक्षुषा न पश्च्य जिसको यत मतलब जिसको परमात्मा को चक्षु के द्वारा नहीं देखता है जीवात्मा जिस परमात्मा को चक्षु के द्वारा नहीं देखता है लेकिन ये न चक्षुं पश्च्य लेकिन जिसकी सहायता से वो आंखों को देख लेता है जिस परमात्मा की सहायता से वो आंखों को देख लेता है या आंखें जिसकी सहायता से देखती है दोनों तरह से अर्थ करते हैं तदेव ब्रह्मत्व विधि उसी को तू ब्रह्मजान यह श्रोत्रे न श्रृणती ये जिसके तो, जिसको श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जा सकता ये परमात्मा में शब्द गुण नहीं है तो उसको श्रोत्र से सुना नहीं जा सकता और जिसके द्वारा ये श्रोत्र सुना जाता है श्रोत्र को भी जाना जाता है ऐसा वो परमात्मा तदेव ब्रह्मत्व विद्धि तत्वोपनिषद का आगे कहा ब्रह्मविद आपनौती परम ब्रह्म को जानने वाला उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता हैं तो इतम ब्राह्मणों अनेकत्र तथा अनेक प्रकारेण पुनः पुनः उपदेशा इस प्रकार से परमात्मा का अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार जो कथन उपदेश मिलता है इससे पता लगता है आवृत्ति ही तस् ब्राह्मणों मनसी पुनः पुनर्धारणा उस परमात्मा की मन में बार बार धारणा विचारणा उसको स्थिर करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान आये ब्रह्म साक्षात्कार आये व परमात्मा के ज्ञान के लिए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तत्साधन से मनन निधिध्यासन रूप अध्ययन से रूप ध्यान से मनन निधिध्यासन रूप ध्यान का पुनर् पुनर्वर्तन विधेयम फिर फिर आवर्तन करना चाहिए <clears throat> तो परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के साक्षात्कार के साधन के रूप में इन्होंने यहां पर मनन और निधिध्यासन को कहा है और मनन निधिध्यासन रूप ध्यान ध्यान में हम और क्या करते हैं आवृत्ति ही तो करते हैं और एक तो केवल ऐसी आवृत्ति होती है कि निश्चित जो शब्द और अर्थ है बस उसको दोहराते रहते हैं उसमें कुछ नया नहीं सोचते एक ध्यान ऐसा होता है जब चलता रहता है सर्व्यापक सर्वव्यापक सर्व बोलते चले जाएंगे ओम सर्व्यापक ओम आनंद इत्यादि मनन नहीं चल रहा है उस समय नया कोई मनन नहीं चल रहा है चिंतन नहीं चल रहा है जो जान रखा है शब्दस दोहरा रहे हैं और शब्द का जो अर्थ सोच रखा है बस उसी को दोहराते चले जा रहे हैं दोहराते जा रहे हैं एक तो ये भी है लेकिन ध्यान शब्द चिंतन अर्थ को बताता है ध्यान मतलब चिंतन होता है उसमें मुख्य तो जब हम उस शब्द को बोल रहे हैं उसका अर्थ सर्वव्यापक आनंद स्वरूप तो उसमें एक नए ढंग से फिर चिंतन चल रहा है जो हमने जान रखा है वो तो कर ही रहे हैं उसके साथ साथ और कुछ नए तरीके से कर रहे हैं कुछ ना तो कुछ नया वहां पर चल रहा है ये मनन हो गया ऐसा है नहीं है क्यों है ये सब भी साथ में चल रहा है किस तरह से है क्या स्वरूप हो सकता है इत्यादि ये सब चीजें चल रही है ऊहापोह भी थोड़ी सी चल रही है ये भी ध्यान कहलाता है ये मनन के रूप में हुआ और दूसरा फिर आगे निधिध्यासन तो विचारते विचारते एक निश्चय रूप जो भाव बनता है हा नहीं ऐसा ही है यह नहीं ऐसा ही है ये ऐसा ही है ये भाव बनते हुए जब बार बार चल रहा होता है ये निधिध्यासन रूप में ध्यान चल रहा है तो मनन से निधिध्यासन रूप ध्यान ऊंचा कहलाएगा हमने पहले से निश्चय कर रखा है और अब केवल दोहरा रहे हैं एक अलग आवृत्ति हो गई लेकिन उस समय कभी किसी गुण के बारे में कभी किसी गुण के बारे में हमें निश्चय हुआ है उसी समय नया हुआ है या पहले से अधिक अच्छा निश्चय हुआ है निधिध्यासन और अच्छा हुआ है अधिक विश्वास हुआ है अधिक भावना बनी है ये नया नया जो अतिरिक्त होता है ये ध्यान का स्वरूप है ये सक्रिय रूप है ये प्रगतिशील रूप है बाकी जो का दोहराना वो भी अच्छा है किया जा सकता है करना ही चाहिए वो भी और कुछ नहीं होता तो वही करना चाहिए लेकिन जो प्रगति वाला अंश है वो नया नया मनन नया नया, नया निधिध्यासन पहले से अधिक निश्चय कुछ न कुछ नया वहां पर चलता रहे वो एक ध्यान का रूप होता है परमात्मा का शब्द वही है अर्थ वही है लेकिन मनन कुछ और चल रहा है और निधिध्यासन भी कुछ अतिरिक्त आ रहा है तो ये बार बार करना चाहिए क्योंकि परमात्मा का विषय दृढ़ करना होता है नहीं तो संसार के विषय हमारे अंदर आते ही रहते हैं पिछले जन्मों के संस्कार हैं इस जन्म के और जब तक ये विषय बहुत प्रबल ना कर दिया जाए तब तक वो सांसारिक संस्कार ही उभरते रहते हैं और व्यक्ति बहुत प्रयत्न करके थोड़ा बहुत कर लेगा फिर छूट ही जाएगा उस वक्त नहीं कर पाएगा लेकिन वो लगातार बना रहे वो तभी संभव है जब इतनी आवृत्ति कर करके कर करके कर, कर, उससे संबंधित संस्कार बहुत दृढ़ कर दिए जाए तो जैसे किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक विचार बिना प्रयत्न के भी चलते रहते हैं स्वाभाविक रूप से प्रयत्न करके वो बढ़ा सकता है उसको थोड़ा रोक भी सकता है नियंत्रित कर सकता है लेकिन एक स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं आदत हो जाती है ऐसे ही परमात्मा से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित संस्कार लगातार चलते रहे उसकी प्रवृत्ति चलती रहे ध्यान में बैठेगा तो और बढ़ा लेगा लेकिन बाकी समय में भी वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं ये तब संभव है जिस तरह विषयों के बारे में हमने बार बार सोच के वो स्थिति बना ली है ऐसे परमात्मा के बारे में भी आवृत्ति होनी चाहिए तो आवृत्ति असकृत आगे दूसरा सूत्र लिंगाचार तो बोले शास्त्र में इसके संकेत भी मिलते हैं इसी बात के कि आवृत्ति होनी चाहिए अलग अलग ढंग से एक तो होता है साक्षात् कथन और एक होता है परोक्ष कथन तो परोक्ष कथन है उसको यहाँ पर लिंग शब्द से कहा गया भाष्य देखिये श्रुतौ खलु लिंगम विद्य श्रुति में लिंग विद्यमान है चिन्ह विद्यमान है यने किल आवृत्ति ध्यान के समय आवृत्ति करनी चाहिए उदाहरण दिया छंदोग्य उपनिषद का कि आदित्य उद्गी वहां पर इस आदित्य को ये जो हमें दिखाई देता है सूर्य इसको उदगीत की तरह से प्रस्तुत किया गया एक बात हो गई और उदगीत परमात्मा से वाचक परमात्मा का वाचक है ओम परमात्मा का वाचक है तो एक दृष्टि से आदित्य को ही उदगीत आदित्य को उद्गीत कहते हुए आदित्य को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया उसका एक स्वरूप प्रस्तुत किया गया इति इतिए पुनस्तद विषय उसी विषय में और आगे क्या कहते हैं रश्मि स्व पर्यावर्तयात तू तो इस सूर्य की रश्मियों को चारों ओर से घेर ले इकट्ठा कर ले उसकी उपासना कर ये वहां बहुत प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है कि पिता अपने पुत्र को समझा रहा है मैंने इस आदित्य की उपासना की और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई क्योंकि आदित्य एक है तो तू भी एक ही हुआ मेरे एक पुत्र की प्राप्ति हुई अब वो पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि तू इसकी रश्मियों की उपासना कर तो रश्मियां चूंकि अनेक है तू भी बहुपुत्र हो जाएगा अब सीधे सीधे पुत्र के होने से मैं इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक है कि एक ही को सीमित रखेंगे तो उसका लाभ कम होगा यदि अनेक रूप में करेंगे बार बार करेंगे तो उसमें कई गुना अधिक लाभ होगा ये समझाने के लिए कहा गया तो आवृत्ति का द्योतक है तो अने आदित्य ज्ञान आय आवृत्तिर्ता इससे आदित्य के ज्ञान के लिए आवृत्ति को कथन किया गया इसमें आदित्या लिखा हुआ है आ की मात्रा काट दीजिए आदित्य ज्ञान आगे तद अने ज्ञान सामान्य नम्ह ज्ञान आवृत्ति भवितव्यम इस ज्ञान के सामान्य से यानी जैसे आदित्य आदित्य एक जड़ वस्तु है उसके ज्ञान की जैसे आवृत्ति करने से उसके संबंध में अधिक लाभ होता है तो इस संकेत लेकर के परमात्मा के ज्ञान में भी बार बार आवृत्ति करने से वहां अधिक लाभ होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान में भी इसको लगा लेते जड़ ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आय आवृत जड़ वस्तु के ज्ञान के उदाहरण से ब्रह्म के ज्ञान की आवृत्ति में इसको विनियोग कर दिया इसका लिंग चिन्ह मान लिया गया कि ब्रह्म के ज्ञान की आवृत्ति करनी चाहिए इसमें चिन्ह क्या बना जड़ वस्तु के ज्ञान की आवृत्ति का संकेत मिल गया तो और जगह भी करना चाहिए यानी ब्रह्म में भी करना चाहिए और उदाहरण दे रहे हैं तथा तह व्याघ्रो व सिंहो वरा वृको वराहो व कीटो वा पतंगो वंशो वश्को ववंती तथ आभवंती इससे पहले इन्होंने वर्णन किया था यहां वचन नहीं दिया है कि ये जो सब उत्पन्न होते हैं वो वहीं से सबसे ही आते हैं सत आगन थे उसी से परमात्मा के माध्यम से वो उत्पन्न होते हैं तो ये जितने इन्होंने बहुत सारे प्राणियों के मच्छरों के और इनके कीट पतंगों के नाम लिखे जो जो भी होता है यद यद भवंती तत् आभवंती ये बार बार होते हैं ऐसे बार बार बनते हैं बार बार वहां से आते हैं स एशो स या एशो या यहां छूटा हुआ है स एशो एषो अणिमा एक ये जो है जिससे ये आते हैं जिस सत्य ये आते हैं वो कैसा है छोटा सा है सूक्ष्म है छोटा नहीं सूक्ष्म है एतद आत्म्यम ये आत्मस्वरूप है इदम सर्वम यही सब कुछ है तत्सत्यम वो सत्य है स आत्मा तत्वसी वह आत्मा सत्य है वही तू सत्य है श्वेत के तो श्वेत के तु तो को यहाँ पर इन्होंने संकेतित किया तो इस प्रकार से इति उपदिष्ट आत्म है आत्मस्वरूप है यह आत्मा का स्वरूप वहां बता दिया गया एक तरह से वर्णन कर दिया श्वेत केतु को लेकिन फिर भी श्वेत केतु क्या कहता है भूय ए व माँ भगवान विज्ञापय मेरे को और बताओ मेरे को और बताओ एक तरफ से पूरा बता दिया लेकिन कहीं और बताओ और अलग ढंग से बताओ आवृत्ति चाहता है वो अधिक से अधिक आवृत्ति चाहता है इसी उपदिष्टे आत्मस्वरूप है हो गया इसी भूयो जिज्ञासा प्रश्न बार बार इस जिज्ञासा का प्रश्न किया पुनर्ज्ञापन हम बार बार प्रश्न किया गया और बार बार उसको बताया गया तो कई बार लौकिक रूप से भी जब हम देखते हैं किसी के बारे में हमें जानना हो तो उसके बारे में कितना भी सुनो तो मन नहीं बरेगा बार बार जानना चाहते हैं अधिक से अधिक जानना चाहते हैं कोई भी वस्तु हो कोई व्यक्ति हो जो हमें बहुत विशेष लग रही हो अब कोई विदेशी जा रहा है तो बच्चे हैं हवाई जहाज में बैठ रहा है तो बच्चे वो बच्चे बार बार पूछेंगे बार बार पूछेंगे बच्चों ने पहले नदी नहीं देखी और नदी के पास ले जा रहे हैं तालाब नहीं देखा हो समुद्र नहीं देखा हो तो बच्चों के मन में ऐसा बैठ जाता है वो कहते हैं अच्छा वो और बताओ उसके बारे में और कैसा होता है फिर कुछ बताती है नहीं और बताओ उसके बारे में कैसा होता है वो अधिक से अधिक उत्सुकता बन जाती है कि और बताओ और बताओ और बताओ अब जब अप्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है तो पूर्ण तृप्ति तो होगी नहीं तब तक वो बार बार जानना चाहता है तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में भी ये जिज्ञासा बनी रहती है अगर उत्सुकता है तो उत्सुकता है उसका लाभ पता है और मन में बैठा है कि नहीं इसको देखने से इसको पाने से कुछ विशेष होने वाला है वो तो बार बार पूछेगा बार बार पूछेगा और क्या है और बताओ और बताओ संतोष को प्राप्ति ही नहीं होगा और उत्सुकता नहीं है तब तो ठीक है थोड़ा सा बता दिया हा बस बहुत हो गया और ज्यादा नहीं पूछेगा उस स्थिति के लिए है तो फिर पूछा उसने फिर बताया अस्म्य महत्व महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याह जीवन श्रवेत। तो ये जो महान वृक्ष है तो इस सृष्टि का उसके मूल में जो चोट कर देगा तो जीवन ही निकल जाएगा यानी नि? जीवन श्रवित हो जाएगा जीवन रूपी द्रव निकल जाएगा जैसे किसी पेड़ के मूल में चोट कर दे तो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है इस तरह से अस्य यदा एकाम शाखा जीवो जहाती अथ सा शुष्यती इस जीव की एक शाखा को वो वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वो शाखा छू सूख जाती है यानी उसी से जीवन है सर्वम जहाती सर्व शुष्यती यदि सारे को छोड़ दे तो वो सारा ही सूख जाता है जीवा पेतम बाबा किला इदम मृियते इस जीव से रहित होने पर रहित हुआ हुआ ये इदम यह शरीर मृिय मर जाता है जीव से जब अलग हो जीव इससे अलग हो जाता है तब ये शरीर मर जाता है न जीवो इति लेकिन वो जीव नहीं मरता है शरीर ही मरता है स एशो अणिमा फिर वही वर्णन किया स आत्मा तत्व अशी के तो फिर वही वर्णन किया तो इति पुनः उपदिष्टे जीवात्मा स्वरूप जीवात्मा का स्वरूप फिर से बताने के बाद भी फिर पूछा भूय भगवान विज्ञाप है तो और बताइए मेरे को जीवात्मा का रूप इधि भूयोपी जिज्ञासा प्रश्न जिज्ञासा का प्रश्न फिर आया तो जीवात्म है, सा साइसा भूयो भूयो जिज्ञासा बार बार की यह जिज्ञासा तथा तज्ञापनमच भूयो भूय बार बार फिर उसको बताना ये ब्रह्म ज्ञान आये अपनी मननादीनाम आवृत लिंगम तो परमात्मा के विषय में भी इसी प्रकार से बार बार तरह तरह से आवृत्ति करनी चाहिए जान करना चाहिए आवृत्ति करनी चाहिए तो एक तो उदाहरण इन्होंने जड़ का दिया सूर्य का दूसरा उदाहरण जीवात्मा का दिया वहां भी बार बार होता है ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी करना चाहिए आगे साक्षात अपनी ब्रह्म ज्ञान तत्साधन अनुष्ठान से विधानम उन्होंने कहा कि सीधे सीधे भी शास्त्रों में वचन मिलते हैं जहां आवृत्ति का विधान किया गया होता है अभी जो आवृत्ति देख रहे थे ये तो लक्षणों से चिन्हों से देख रहे थे सीधे सीधे भी विधान किया गया तो इन्होंने कठोपनिषद का वर्णन दिया अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च परमात्मा के बारे में कहा वो शब्द से रहित है स्पर्श से रहित है रूप से रहित है खीणता को प्राप्त नहीं होता तो और रस से रहित है नित्यम अगंधवच्च और गंधवाला भी नहीं है ये जो रस से रहित का कहा गया है ये जिह्वाला रस है वैसे तो परमात्मा के लिए कहा जाता है रसो वैसा रसम ही एवं एम लब्धवा आनंदी भवती तो परमात्मा को तो रस रूप कहा गया है वो आनंद रस है लेकिन यहां जिस रस का निषेध किया गया वो मधुर अम्ला आदि जो रस हैं जि से जो लिए जाते हैं उन रसों का यहां पर निषेध किया गया है ऐसा वो परमात्मा है अनाद्यनतम महत परम अनादि है अनंत है और महत यानी आकाश या कार्य प्रकृति से भी परे है उसको ध्रुवम निश्चाइये जो ध्रुव है स्थिर है उसका निश्चय करके तन मृत्यु मुखात प्रमुचते वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अत्र निचाइय कथने न धारणा पुनर्धारणा पुनर विधियते यह जो निचाइय शब्द पढ़ा गया है निचाइये का मतलब ऐसे जान करके है निश्चय करके जान करके तो उसके उसका इन्होंने ये भी अर्थ साथ में लिया कि यहाँ बार बार धारण करके जो आवृत्ति विधान किया जाता है वो निचाइय शब्द से प्रतीत हो रहा है अन्य छिन्न भिन्न गुण योगे न ब्रह्मणों ध्यानम आवृत्ति रेव भवती और जहां शास्त्रों में परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन किया गया है तो भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हुए भी परमात्मा की आवृत्ति ही तो होती है अलग अलग गुणों के रूप में होती है उसका उदाहरण दे रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म परमात्मा कैसा है सत्य है ज्ञान रूप है अनंत है ये तीन गुण कहें फिर दूसरी जगह कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वो विज्ञान रूप है और आनंद है ऐसा वो ब्रह्म है फिर और जगह कहा अदृष्टम दृष्टि उसको वो अदृश्य है किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन स्वयं वो देखने वाला है दूसरों को फिर और कहा आनंद रूपम अमृतम यद विभाती जो आनंद रूप अमृत है जो कि प्रकाशित हो रहा है तो इस प्रकार से परमात्मा के बहुत सारे गुण वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं वेदों में भी मिलते हैं तो वो इसीलिए है कि हम उसकी अलग अलग तरह से आवृति करें आवृति करनी आवश्यक है हो गया आगे देखिए तीसरा सूत्र आत्मा यी तो उपगछंती च। तो ये जो आवृति कही गई इससे आत्मा की यानी सबकी जो आत्मा है यानी परमात्मा उसको प्राप्त करते हैं उसको उसको प्राप्त करते हैं और उसको दूसरों को जनाते भी हैं। तो आत्मा ये परमात्मा के लिए कहा उपगच्छन्ति यानी प्राप्त प्राप्त करते हैं और ग्राहयंती मतलब बोधयंती जापयंती दूसरों को बताते भी है भाष्य तत्र ध्यान वृत्त सर्वस्व आत्म है परमात्मा आलंबनीय तो ध्यान की वृत्ति में सबका आत्म जो है सबका जो आधार है वो परमात्मा आलंबन के योग्य है उसका आश्रय करना चाहिए उसको विषय बनाना चाहिए इतव ही तम ध्यायी ने इसी प्रकार ध्यायी लोग उसको प्राप्त करते हैं उपगच्छन्ति मतलब उसके निकट जाते हैं प्राप्त करते हैं तथा ग्राहयंती और श्रुतियां भी उसको उसी तरह से ग्राहयती मतलब पकड़ाती हैं बोधयंती जनाति हैं जाप ये भी वही जनाती है उसके लिए वचन दिया यजुर्वेद का परीत्य भूतानी परित्य लोकान परितीत्य सर्वा प्रदिशो दिशा परमात्मा के लिए कहा कि उस सब भूतों को चारों ओर से व्याप्त करके और सब लोगों को भी चारों ओर से व्याप्त करके जो बड़े बड़े लोग हैं उनको और सब दिशाओं और प्रदिशाओं को दिशाओं और उपदिशाओं को भी व्याप्त करके व्यापकता को बताया जा रहा है परमात्मा की उपस्था प्रथम जाम और सबसे पहले जो उत्पन्न हुई वेद चार वेद उसको उपस्थाए जान करके समझ करके अमृतस्य जो कि रितस्य रितस्य मतलब सत्यस्य सत्य का सत्य स्वरूप जो चार वेद चतुष्टयी है उसको समझ के उसके ज्ञान को प्राप्त करके आत्मना आत्मानम अभी संविशेष है आत्मा के द्वारा आत्मा में वो प्रवेश करता है आत्मना यानी जीवात्मना और आत्मानम यानी परमात्मानम परमात्मा में वो प्रवेश करता है स्थिर होता है तो आत्मानम आत्मा को कौन है वो आत्मा मंत्र में जो आत्मानम शब्द पढ़ा है उसको खोल रहे हैं तम विश्व से आत्मभूतम परमात्मान समस्त विश्व की जो आत्मभूत है जो परमात्मा है उसको स्वात्मना प्राप्तो याद अपनी आत्मा के द्वारा उसको प्राप्त करता है करे इसी के लिए दो वचन और दिए हैं इन्होंने मंडू के उपनिषद का एक दिया सम्विशति आत्मना आत्मान यम वेद जो इस प्रकार जान लेता है वो अपनी आत्मा से परमात्मा में प्रवेश कर जाता है अपनी आत्मा से परमात्मा में स्थिर हो जाता है मुंडकोपनिषद का कहा ओम इतम ध्या य ओम ये शब्द बोलते हुए उस आत्मा का ध्यान करें यानी परमात्मा का ध्यान करें। तो जितना भी ध्यान आदि का कथन किया गया है वो परमात्मा को केंद्रित करके किया गया है उसी को प्राप्त करते हैं और शास्त्र भी उसी को बताता है उसी का ध्यान करना चाहिए ध्यान मुख्य रूप है उसी का होता है लेकिन योग दर्शन की दृष्टि से हम देखेंगे जब तो उसमें अन्य चीजों के भी ध्यान होते हैं उपनिषदों की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म ही वहां पर मुख्य रहेगा और ये वेदांत दर्शन की दृष्टि से ब्रह्म ही मुख्य रहेगा ध्यान लेकिन अन्य चीजों के भी ध्यान किए जा सकते हैं पर फिर भी अंतिम ध्यान तो परमात्मा का ही स्वीकार करना होगा आगे परमात्मा के स्वरूप के बारे में स्पष्टता करते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारे प्रतीक दिए गए हैं परमात्मा के लिए तो वो कैसे हैं तो किंतु चौथा सूत्र है न ही वो परमात्मा प्रतीक में नहीं है प्रतीक नहीं है देखिए प्रतीक मूर्ति आदो जड़े परमात्मा बुद्धि न कल्पय प्रतीक में यानी मूर्ति आदि में मूर्ति क्या है प्रतीक ही तो है परमात्मा का जो लोग मानते हैं वो परमात्मा के प्रतीक के रूप में कहते हैं प्रतिमा है, है वह प्रतीक के रूप में है उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रतीक है मूर्ति आदि जड़ उसमें परमात्मा की बुद्धि की कल्पना न करें परमात्मा की बुद्धि मतलब परमात्मा ज्ञान को कल्पित न करें कि ये परमात्मा है ये परमात्मा है ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान न बनाए क्यों ये तो न से परमात्मा अस्थि वो परमात्मा है ही नहीं तो इसलिए ध्यान के समय में निराकार शुद्ध जो परमात्मा है सर्वव्यापक परमात्मा है उसी का ध्यान करना चाहिए जड़ पदार्थों का चित्रों का मूर्तियों का पत्थर से बनी हुई या और किसी भी तरह से बनी हुई उन मूर्तियों का ध्यान नहीं करना चाहिए तो जब ये इन्होंने बात कही तो पूर्व पक्षी कह रहा है यद्यवम यदि ऐसा है तो आदित्यो ब्रह्मा इति ही आदेश है ये छंदो के उपनिषद में कहा कि ये जो आदित्य ही ये ब्रह्म है ये आदेश है ये निर्देश है ये आदित्य ये जो आदित्य है यह ब्रह्म है प्रतीक को तो कहा गया है यहां पर उपनिषद में भी स्वीकार किया आप प्रतीक को मना क्यों कर रहे हो कि प्रतीक ब्रह्म नहीं है लेकिन साक्षात वचन मिल रहे हैं कि ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है ऐसे और भी जगह स्थल है तो इत्यादि कथम ब्रह्म दृष्टिता यहां इन प्रतीकों में ब्रह्म की दृष्टि वहां उपनिषदों में कैसे कह दी गई है तो इसका उत्तर दे रहे हैं अत्रोच्चते पांचवां सूत्र ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात इनमें जो ब्रह्म की दृष्टि कही गई है इनमें जो ब्रह्म का कथन किया गया है वो इनके उत्कर्ष के कारण से किया गया इनके गुणों के उत्कर्ष के कारण इनकी महानता के कारण से ने सूर्य इतना बड़ा है उसकी इतनी महत्ता है इसलिए उसको हम ब्रह्म कहने लग जाते हैं जैसे किसी मनुष्य को हम ईश्वर कहने लग जाते हैं ईश्वर मानने लग, लग जाते हैं हमारे लिए बहुत हित करता हो रक्षा करता हो चिकित्सक को हम अपना भगवान मानने लग जाते हैं इसलिए उत्कर्ष के कारण से उसने हमारा जीवन बचाया हमारे लिए वो बहुत बड़ा हो गया है उसको ही हम भगवान मानने लग जाते हैं तो ऐसे ही जहां जहां उपनिषदों में स्थूल चीजों को या परमात्मा से भिन्न चीजों को ब्रह्म नाम से कहा गया है वो उन उन वस्तुओं के उत्कर्ष के कारण से कहा गया ये एक समाधान है इस तरह से भी समझ सकते हैं वो बड़े हैं इसलिए उनको ब्रह्मत कह दिया गया लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वयं वास्तव में ब्रह्म है ये तात्पर्य नहीं है उपनिषदों का बातचीत देखिए यत्र कुछ जड़े वस्तुनी ब्रह्म दृष्टि विहिता जहां कहीं शास्त्र में जड़ वस्तु में ब्रह्म की दृष्टि कही गई है साखलु उत्कर्षात वो निश्चय उनके उत्कर्ष के लिए है उत्कर्ष को खोल रहे हैं तज जातीय शु पदार्थेशु तत्कृष्टत्वात बृहत्वात् उन वस्तुओं के बड़ा होने से उत्कृष्ट होने के कारण से ब्रह्म शब्द का वहां प्रयोग कर दिया गया है प्रकृति को भी ब्रह्म कह देते हैं और भी चीजों को ब्रह्म कह देते हैं आगे देखे तथापि और इसी विषय में आगे कहते हैं अंग आदित्यदि मत उपत्ते आदित्यदि का कथन किया गया है वो अंग के रूप में कथन किया गया है आदित्य बुद्धि जो वहां पर कही गई है वो कर्म के विशेष कुछ कर्म हैं है की उपासना के कर्म हैं उसके अंग के रूप में वहां पर कथन किया गया वास्तव में वो ब्रह्म का वर्णन नहीं है सीधे सीधे ये परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कुछ विधियां कही गई हैं उसके अंग के रूप में एक सहायक के रूप में वहां पर उनका कथन कर दिया गया है बात देखिए यह एवं असौ आदित्य है तपति तम उदगी उपासित छो के ये जो आदित्य असौ मतलब आदित्य सूर्य तप रहा है इसको भी उदगीत के रूप में देखे देख सकते हैं उसको भी उदगित के रूप में क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है परमात्मा की कृपा से ये चल रहा है इसलिए दूसरा आगे कहा उन्होंने लोकेशु पंचविदम शाम उपासिता ये जो अलग अलग लोक हैं, इसमें भी साम की उपासना कर ले पंचवित साम की उपासना एक तो वास्तविक शाम की उपासना होती है पंचविद और इन लोकों में भी पंचवित शाम की उपासना की जा सकती है उसी का वर्णन पीछे भी आया था उसको समझा रहे पृथ्वी हिंकारो शाम उपासना में पहला हिंकार होता है तो लोकों में हिंकार मान लिया पृथ्वी को पृथ्वी हिंकार अग्नि प्रस्ताव अग्नि जो है वो प्रस्ताव हो गया अंतरिक्षम उद्गी लोक और द्विलोक के बीच का भाग अंतरिक्ष है वो उद्गीत की तरह हो गया आदित्य प्रतिहार सूर्य जो है वो प्रतिहार की तरह से हो गया और देवर निधनम और द्विलोक जो है वो निधन के समान हो गया तो इस शाम की उपासना लोकों में की गई छांदोगे इत्यादि स्थले आदित्यादि मथया यहां जो आदित्यदि की बुद्धि उत्पन्न की गई इसको खोल रहे हैं आदित्यादि सममानी आदित्य के समान वहां पर जो कहा गया और खोल रहे हैं आदित्यादि समतोलन आदित्यादि वहां पर समान रूप से जिनको तोला गया इसी को और आगे खोल रहे हैं आदित्यादि समान मंतव्य आदित्य के समान वहां पर माना गया है ये सब चीजें अंगे ंगे उदगी उपासना कर्मांगे, कर्मांगे विधेयन तो की उपासना रूपी जो कर्मांग है कर्म का अंग है उसमें इनको जोड़ा जाता है वहां प्रयोग किया जाता है है क्यों उपन्नवात उपन्न को खोल दिया युक्त संगत होने से कैसे ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभव इसको करने से ब्रह्म के ज्ञान की योग्यता का संपादन होता है व्यक्ति परमात्मा को थोड़ा समझने लग जाता है एक तो सीधे परमात्मा के बारे में बताया जाए वो इतना महान है बड़ा है इत्यादि एकदम से बुद्धि नहीं बनेगी एक छोटी छोटी चीजों को जो उस परमात्मा की अपेक्षा से छोटी है लेकिन वैसे बड़ी है और उसमें ब्रह्म बुद्धि करके देखो ये कितना बड़ा ये कितना बड़ा ये कितना बड़ा एक उसका मानस बनाया जाता है कि देखो बड़ी चीज कैसी कैसी होती है और इन बड़ी चीजों को बनाने वाला वो परमात्मा है अब इसके माध्यम से अपरमात्मा परमात्मा पर पहुंचने देखो वो कितना बड़ा होगा तो ब्रह्मोपासना में मानस बनाने के लिए सहायता के लिए इस तरह के वर्णन शास्त्रों के अंदर उपनिषदों में किए गए हैं यथाही सामगाने यथवा उदगीत गाने, गाने प्रारंभ मध्य अवसान आनी हिंकार आदि नामना प्रसिद्धानी जैसे सामगान में या उदगीत में उसका प्रारंभ मध्य और अवसान इत्यादि भेद से वर्णन किया गया है हिंकार आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, तद्वत लोकादिशु पृथ्वी आदय भवंती मतिर विज्ञया लोक में भी ऐसे ही होते हैं तो शाम उपासना को भी मन में बैठाने के लिए इन लोकों का वर्णन कर दिया उसको ऋतुओं का वहां पर वर्णन कर दिया वर्षा का वर्णन कर दिया क्योंकि इन चीजों को वो देख रहा है इसी तरह का वहां भी समझ ले इस तरह से समझाने के लिए किया गया है तथा इसलिए कहा यहां पर यह एवं विद्वान शाम गाये तो इन सबको जो जानकर के साम का गान करता है वह इत्यने सामनी तदंगे च आदित्य मतिर गान आदित्य मति भीर गान इस प्रकार से साम के अंग रूप में जो आदित्य की मति के द्वारा वहां गान संगत होता है अब एक तो उदगीत की उपासना कर रहा है ओम को बोल रहा है और उस उदगीत की उपासना में जैसे सामगान होते हैं जैसे आजकल शास्त्रीय संगीत होता है ओम को बहुत लंबा करते करते अलग अलग तरह से किया जाता है बहुत लंबा अब जिसने ये परिकल्पना कर रखी है कि लोक जो हैं ये उदगीत उपासना साम उपासना की तरह से देखे हुए अब जब वो ओम को बोलेगा ओम को सुनेगा जो ओम की गति जाएगी ऊंचा ऊंचा तो उन लोगों की तरह से उसके मन में, में बहुत दूर दूर तक की बात भावना आ जाएगी व्यापकता से ऋतुओं के है तो पूरी ऋतुओं की यानी पूरे साल भर का एक परिवेश उसके मन में आ जाएगा उसको व्यापकता से देखेगा और अगर ये तुलना नहीं की गई हो तो सामान्य रूप से वो ओम बोल रहा है तो ध्वनि जितनी ऊंची जा रही है बस ध्वनि तक ही वो सीमित रहेगा ऊंचा और विशालता में नहीं जा सकता तो ये उद्गीत और शाम की उपासना की जो इन इन तरह से परिकल्पना की गई है इससे इन मंत्रों को या गान करते समय हम बहुत व्यापकता से अपने अंदर ज्ञान के रूप में जा सकते हैं वो बहुत विशालता की प्रतीति अंदर मन में होने लगती है उसे मन वहां टिक जाता है समर्पित हो जाता है परमात्मा को स्वीकार कर लेता है मन को रंग देते हैं भावना वहां पर बहुत अच्छी बन जाती है इसके लिए ये सारा का सारा कथन किया गया है। आगे देखें निदिध्यासन से ब्रह्मोपासन से या आवृत्ति रुखता ताम कथम अनु अनुतिष्ठेत अनुतिष्ठेयता इतुचते तो पीछे जो निधिध्यासन और ब्रह्मोपासना इसकी आवृत्ति के बारे में कथन किया गया आवृत्ति करनी चाहिए तो कैसे करें आवृति एक तो आवृत्ति का कथन होता है भाई मन से हम आवृत्ति कर रहे हैं लेकिन उसके लिए भी कुछ विधि विधान है कुछ विशेष बातें हैं उसको यहां पर बता रहे हैं ध्यान करे आवृत्ति करे ध्यान करे ध्यान में आवृत्ति होती ही है तो उसके लिए सातवां सूत्र है आसीना संभवा आसीना बैठ करके करे बैठ करके करें क्यों तभी संभव हो पाता है वो तभी अच्छी तरह से हो पाता है आसीन संभवात तो आसीन इसको खोल दिया समासीन सम्यक रूप से बैठ कर बैठा हुआ खलु शांत्या आसन विधाय कुरुयात शांति से आसन लगाएं स्थिर होकर के बैठे और फिर इसको करें कुतः संभवात् तथा कृत ब्रह्मोपासनाया संभवो अस्ती य तो अन्यत्रोषापत्ते दोषापत्ते ब्रह्मोपासना की संभावना वहीं पर ही है उससे अन्यत्र जगह तो दोष आएंगे वो तो जाएगा थोड़ा बहुत लेकिन दोष रहेंगे कमी रहेगी चंचलता रहेगी बैठ करके करनी चाहिए ये सूत्र बहुत प्रसिद्ध है इसको बहुत बोला भी जाता है जो ध्यान के विभिन्न उपास पद्धतियां आजकल प्रचलित हैं तो सब बैठ करके नहीं होती तो दूसरे तरीकों से भी की जाती है सक्रिय ध्यान भी होता है गतिविधियां भी होती हैं उसमें बहुत अधिक गतिविधियां भी होती हैं वो एक अलग प्रक्रियाएँ हैं और बहुत सांसारिक व्यक्तियों के जो बहुत चंचल हैं उनकी दृष्टि से और उनको बाह्य गतिविधियों से हटा करके इन कुछ विशेष गतिविधियों में संगीत में नृत्य में अथवा अन्य क्रियाओं में उसको केंद्रित किया जाता है एक आकर अने वहां से हटा के यहां लाने के लिए उतने उपाय के रूप में वो शिकार हो सकता है लेकिन जहाँ परमात्मा का ध्यान शुरू होगा उनको तो बैठ कर के ही होगा वो लोग भी ये करवा के फिर शांत करवा देते हैं एकदम बैठा देते हैं बहुत से लोग और जिसको जिसकी मानस जिसका मानस पहले से बना हुआ है उपासना में जाना है मेरे को उपासना में बैठना है एक स्थिति बनी हुई है और थोड़ी गंभीरता रखता है वो तो अब उसको सक्रियता बिल्कुल पसंद नहीं लगेगी थोड़ी मानस स्थिति बन रही है उपासना करना है वो तो स्थिर हो ही जाएगा स्थिर होगा वो एकदम से रुक जाएगा ऐसे में उसको ये कोई कहे कि ये सक्रिय होकर के आप करो वो तो बोले उससे तो स्थिति और हल्की हो जाती है गिर जाएगी उसकी तो स्थिर बैठ करके ही हम कर सकते हैं और वैसे भी जब जब हमारे शरीर की गतिविधि होती है तो मन मस्तिष्क उस तरफ जाता ही है उसका बल शक्ति सामर्थ्य उस तरफ लगते हैं तो जब हम इनको बंद कर देते हैं रोक देते हैं आंखें बंद कर देते हैं बाहर का विषय तो मस्तिष्क और सब चीजें शांत हो जाती है अब शक्ति सामर्थ्य हम एक जगह अधिक केंद्रित कर सकते हैं तो आसीन संभवात अगला सूत्र आठवां, आठवाच और ध्यान से भी यह होता है ध्यान ध्यानादी ब्रह्मोपासनम भवति, न ध्यान अंतरेण ध्यान के से ये ब्रह्म की उपासना होती है एकाग्र होकर के बिना उसके नहीं होती है और ध्यानम च आसनम अपेक्षते और ध्यान के लिए आसन की अपेक्षा है आसन में बैठना चाहिए जो कि पिछले सूत्र में कहा यो ही कश्चित ध्यायती स्त्री भूत्वैव व जो कोई भी ध्यान करता है वो स्थिर होकर के ही ध्यान करता है तस्माद अपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम् तब भी आसन को अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए एक हम सामान्य रूप से चलते फिरते भी थोड़ा कर लेते हैं चलते फिरते भी हम मनन भी कर लेते हैं ध्यान तो का मतलब विशेष रूप से जो चिंतन है वो परमात्मा को छोड़ के हम लौकिक चीजों के लिए भी अगर देखें तो हमारी क्या प्रवृत्ति देखी जाती है हमें कोई अचानक विचार सूझ गया चलते चलते कभी है तो उनको कविता सूझ गई कविता की पंक्ति आ गई वैज्ञानिक है उनको कोई समाधान निकलता हुआ आ रहा है कोई सूत्र समझ में आ रहा है शास्त्र की पंक्ति समझ में आ रही है किसी समस्या का समाधान आने लग रहा है तो ऐसे में व्यक्ति गतिविधि नहीं करेगा वो एकदम से स्थिर हो जाता है नहीं रुक जाओ थोड़ा सा दूसरे बोल रहे हैं तो उनको रोक देता नहीं थोड़ा सा रुको मैं अंतर कर, क्योंकि तो जो गंभीर स्थिति होती है उस उसमें फिर न्यूनता आ जाती है यदि वो चलता फिरता रहे या बाहर के काम करता रहे हम सामान्य रूप से भी लोगों को बोलते हैं कि भाई आप इसमें विचार करो शांति से बैठ के विचार करो चलते फिरते नहीं बात करते हुए नहीं औरों के बीच में नहीं एकांत एक में जाओ बैठो स्थिर हो शांत हो करके शरीर अनुकूल हो और उस स्थिति में फिर ध्यान करो तो बाहर की स्थिरता अंदर की एकाग्रता के लिए बहुत आवश्यक होती है और यही बात साधना शिविरों में होती है और जो गंभीर साधना में जाते हैं लंबे समय के मौन में जाते हैं वहां भी बिल्कुल ऐसा ही होता है ये तो अभी एक स्फूल रूप से है कि हम बैठ गए और फिर कर रहे हैं जो गंभीर साधना में जाते हैं तो उससे पहले का जो हमारा व्यवहार रहता है इनसे मिलना इससे करना है इसको पढ़ना इसको पढ़ाना लेन देन करना व्यवस्थाएं करना जो भी कुछ है हमारा उसका एक मानस अंदर ही अंदर बना हुआ रहता है और जब वो इन सबसे अलग होकर के अन्यों को देखता नहीं है अन्यों से बातचीत नहीं कर रहा है कोई मोबाइल नहीं है कोई इंटरनेट नहीं है अखबार नहीं है उसको भी इन सब चीजों को भी शांत होने में कई दिन लग जाते हैं जो स्थिर हैं पहले से साधना करते हैं वो तो जल्दी चले जाएंगे तो किसी को एक दिन किसी को दस दिन किसी को पंद्रह दिन किसी को महीना महीना निकल जाएगा कुछ बातें शांत होती हैं फिर और, और उभर करके आ जाते हैं फिर और और उभर करके आ जाते हैं, उसको फिर शांत करता है उसके बाद में जब वो शांति को प्राप्त हो जाता है तब अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो विशेष अनुभूतियां होने लगती हैं जो सामान्य स्थिति में होती ही नहीं है हो ही नहीं सकती है। यानी स्थिरता और ध्यान बैठना वो तो आवश्यक है प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए देखेंगे तो वैसे स्थिर होना आवश्यक है और गंभीर साधना में जाना है तो बाहर की चीजों को रोकना आवश्यक है तब उन ऊंची इस स्थितियों में या गहरी स्थितियों में व्यक्ति जा सकता है नहीं तो वह अनुभूति ही नहीं होगी और होगी तो कभी कभी वैसे भी हो जाती है अगर मानसिक रूप से वैराग्य उभर गया है किसी का विवेक उभर गया है तो चलते फिरते भी हो जाती है कहीं भी सक्रिय रूप से सांसारिक स्थितियों में भी जैसे रेलवे स्टेशन पर है बहुत भीड़ है जनता है वहां भीड़ है ऐसे ऐसे वहां भी हो जाती है अचानक सबके बीच में भी और लगता है कि सब कुछ शांत है और अंदर ही अंदर स्थिति बनी है उसको ये सब परमात्मा में है व्याप्ता है ऐसा कई कई को होता है लोक में भी होता है लेकिन सामान्य रूप से क्या नियम है इनको सबको स्थिर करना ही होता है क्योंकि अभ्यास नहीं होता है जिनको अचानक ऐसी अनुभूतियां होती हैं वो उनके अपने संस्कार उभरते हैं कर्माशय के कारण से अचानक उभर जाते हैं और ऐसे लोग बाद में फिर ये बहुत कहते रहते हैं कि जी वहां ये एक अनुभूति हुई उसके बाद में खूब कोशिश की लेकिन हुई नहीं वो अनुभूति इतने साल हो गए बीस साल हो गए वो उन्ही को याद करते रहते हैं 50 साल पहले 30 साल पहले की अनुभूति 10 साल पहले की 5 साल की जी उसके बाद मैंने खूब प्रयास कर लिया लेकिन वो स्थिति नहीं आती जबकि पहले की अपेक्षा अच्छा, वो अपने को ठीक ही समझता है भाई इतनी साल से फिर और साधना कर रहा हूं लेकिन वो स्थिति नहीं बन रही है मेरी कहां गड़बड़ हो गई पता नहीं लगता है समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ कर दिया मैंने ठीक ही तो चल रहा है सब कुछ पहले से और अच्छा ही चल रहा है लेकिन फिर भी स्थिति नहीं बनती है ऐसे जो स्थल होते हैं वहां अचानक हुई अनुभूतियों में उसका कर्माशय कारण बनता है पिछली कुछ अनुभूतियां रही हैं और कर्माशय का वेग ऐसा होता है कि उसको वो अनुभूति करा देते हैं ताकि वो उधर स्थिर रह सके उस मार्ग के ऊपर नहीं तो यूं ही लगेगा उड़ा उड़ा सा कि पता नहीं हाँ कह रहे हैं कर रहे हैं कुछ होता है नहीं होता है अंदर से विश्वास नहीं आता है दृढ़ जब तक स्वयं अनुभूति नहीं हो जाती तो उसका अपना कर्माशय है कि वो उस तरफ बढ़े करे तो अचानक अचानक कुछ कुछ ही अनुभूतियां हो जाती है कर्माशय के कारण से और फिर बाद में मान लो और कर्माशय नहीं है और उसने उस तरह से प्रयत्न नहीं किया तो आगे वो उसको संभाल के नहीं रख सकता हट जाते हैं जैसे पीछे वाले बाद में भी अंत में जो बताया गया था कि यदि वर्तमान में अप्रतिबंध हो तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है यदि तो प्रतिबंध है कर्माशय रोक रहा है उसको तो नहीं कर सकता वो वो छीन करना ही पड़ेगा धीरे धीरे धीरे काटना होगा संस्कारों को और कर्माशय को कम करते करते करते जब उनकी बाधाएं नहीं रहेंगी तब वो कर पाता है जैसे कोई व्यक्ति तैर रहा हो तैरना चाहता हो अब उसके पत्थर बांध रखे हो रस्सियां हाथ पैरों के अंदर सिर पर पीछे वो हाथ पैर तो मारेगा लेकिन तैर नहीं पाएगा डूबेगा ही वो तो और जब धीरे धीरे उन बंधनों को काटेगा बाहर को हटाएगा हल्का हो जाएगा तो जैसे ही वो हल्का हो गया अब तैरने लग जाएगा आराम से सहजता से तो ये कर्माशय और संस्कार दोनों बांध करके रखते हैं और जिधर उनका वेग है उधर ले जाते हैं बलात् हम चाह करके भी नहीं रुक पाते अपने आप से तो ऐसे ही तो ध्यान होना चाहिए और क्यों ऐसा होना चाहिए तो उसके लिए मूल सूत्र और आगे दिया नवा सूत्र है अचलत्व अपेक्षा, अचलत्व की अपेक्षा करके अचल का मतलब है चलाए मानता हो, इसकी अपेक्षा करके ये होता है वो अचलत्व शरीर का भी होता है वो अचलत्व मन का भी होता है दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है तो अचलत्वम च अपेक्ष ध्यानम भवती इतिशेष ध्यान होता ही तब है अच्छी तरह जब अचलत्व आता है अचलत्वम अपेक्ष ध्यानम क्रियते उक्तम च जैसा कि कहा है उपनिषद में चांदों के में ध्यावा पृथ्वी ये पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे कि ध्यान कर रही है अभी पृथ्वी को उस ढंग से देख रहे हैं जो स्थिर है अभी तो इतने वेग से भाग रही है लेकिन हमारे को तो दिख नहीं रही है ना अभी यहां जो देख रहे हैं वो कैसा एकदम स्थिर बनी हुई ऐसा लग रहा है जैसे कि ध्यान कर रही है अचलत्व अच्छा को इसी तरह से अपने अंदर लेते हुए पृथ्वी ही अचला आगे स्मरनती च और इस विषय में शास्त्रकार भी बहते हैं स्मरण करते हैं कुछ चीजें बताते हैं क्या बताते हैं कि स्मरनती च आचार्या स्मृतिशु प्रतिपादयती आसनम स्मृति ग्रंथों में आसन का प्रतिपादन भी इसीलिए किया गया है और स्मृति मतलब जो शास्त्र में वर्णित पहले हैं वेदों में उसको स्मरण करके जो कथन है इसमें योग दर्शन को भी स्मृति में कहा गया है स्मरण किया जैसे तो योग दर्शन का सूत्र इन्होंने दिया यमनियम आसन प्राणायाम तो इसमें योग के तीसरे अंग को यहां पर दिया गया जो कि है तो शरीर से संबंधित आसन लेकिन वो ध्यान के लिए आवश्यक है उसका बहिरंग है इसलिए उसको भी एक अंग माना गया और गीता का एक श्लोक दिया इन्होंने शुच्देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन शुद्ध देश में स्थिर आसन को ठहरा करके लगा करके अपने और फिर वो ध्यान आदि का वर्णन है हालांकि ये जो श्लोक गीता में है वो उस आसन का है जो नीचे बिछाया जाता है उसको भी तो आसन बोलते हैं तो आसन लगा लो मतलब आसन बिछा लो और एक है आसन लगा लो यानी हमारे शरीर की स्थिति को कर लो इस श्लोक है तो उससे संदर्भ में कि वो ज्यादा ऊंचा नहीं हो ज्यादा नीचे नहीं हो टेढ़ा नहीं हो अगली पंक्ति से <laughs> लेकिन उस इस पंक्ति का भी नहीं विनियो इन जो शरीर से संबंधित आसन है वहां पर कर दिया है। तो ये जो एकाग्रता होगी ध्यान होगा तो कहां पर होता है ये कहा हम ये सब करें तो भूमिका में कहा कुत्र समासी ब्रह्म ध्यान यदवा कुत्र आसन विद्या आकांक्षाया उचित है कि कहां पर बैठे ब्रह्म के परमात्मा के ध्यान के लिए बैठे कहां पर जगह कौन सी उचित है ये जगह है वो जगह कौन सी जगह उचित है कहां आसन लगाए इस आकांक्षा में इस इच्छा में एक विधान कर रहे हैं तो ग्यारह सूत्र का यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषा जहां पर एकाग्रता आपकी बन रही है वहां पर लगा लो उसमें कोई विशेषता नहीं है कि इस जगह हो चाहे उस जगह हो अब कई कई कहते हैं कि नहीं जी ये स्थान विशेष है यहां मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है मैं इस स्थान पे जाता हूं इस आश्रम में जाता हूं इस कमरे में जाता हूं कई लोग फिर, फिर महापुरुषों की समाधियां जैसी बना देते हैं बोले वहां जाके बैठता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा ध्यान होता है वो कहते हैं कि वहां पर उनकी तरंगे हैं ऐसा उसका प्रभाव आता है और हम भी वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कोई पहाड़ के ऊपर सोचता है तो यहां विदान दर्शन का क्या कथन है यत्र एकाग्रता आपकी एकाग्रता जहां पर होती हो ये नहीं वो कह रहा है जी वहां अच्छा होता है हम भी वहीं पर ही जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है जहां हमारी एकाग्रता होती है और हमारी एकाग्रता कहां होगी जहां हमारी प्रसन्नता होगी जहां हमारी निर्भयता होगी निश्चिंतता होगी जिसके लिए जो है किसी को निर्भयता आदि कहीं और लग रही है किसी को और कहीं लग रही है कहीं भी जहां बैठ रही हो रही है बस वही जगह है तो ये एकाग्रता तत्र अविशेषा देखिये ये जिसमिन स्थान ही एकाग्रता संपत्त जिस भी स्थान पर एकाग्रता संपन्न हो जाए तत्र तस्मिन स्थान खलु आसनम विदाय ब्रह्मोपासनम कुरियात वहीं बैठ करके कर ले जाते जाते कहीं भी लगे वहीं पर ही बैठ जाए कई जगह होते हैं ना यात्रा कर रहे होते हैं नदी के किनारे हैं पहाड़ पे जा रहे हैं तो आदत होती है तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है हां? यहां बैठ के थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए वहीं बैठ जाते हैं वो कुछ स्थिति बन रही है यहाँ पर वो बैठ जाते हैं उनको उसमें रुचि होती है वहीं बैठ जाते हैं यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है बैठ जाओ थोड़ी कर लो थोड़ा सा ध्यान वहीं बैठ जाते कुतः अविशेषात न कश्चित विशेषो अस्थि स्थान विषय स्थान के विषय में कोई विशेषता नहीं है मनस किल एकाग्रता विशेष हेतु आसनम विधियाने मन की एकाग्रता विषय के लिए यह विशेष आसन आदि कहे गए हैं स्थान का कथन है और लेकिन अगर किसी की एकाग्रता जहां भी होती हो जैसे भी होती हो वहीं उपासना की जा सकती है कोई प्रतिबंध नहीं है इसके अंदर उक्तम ही मनो अनुकूल है न तो चक्षुपीड़ उपनिषद का है कि कौन सा स्थान होना चाहिए जो मन के अनुकूल हो हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए और न आंखों में पीड़न नहीं हो जिससे मतलब तेज प्रकाश नहीं आ रहा हो कई बार खिड़कियां होती है बहुत तेज प्रकाश सूर्य का आ रहा है वहां पर नहीं आ रहा है चक्षुष पीड़न नहीं होता है जो रिकॉर्डिंग होती है जो लाइटें लगा देते हैं ना सामने ये चक्षु को पीड़न करने वाले होते हैं लाइटें और ये और वो वो कई दर्द निवारक गोलियों के विज्ञापन भी आते हैं ना उसमें ये लाइट और ये शूटिंग और ये सब तो वो करते करते शाम तक वो प्रकाश इतना तेज रहता है कि सिर में दर्द होने लगता है तो ये गोली लो तो ये चक्षु को पीड़न करते हैं। ऐसा स्थान हो जिसमें हमारी इंद्रियों को चक्षु को पीड़ा ना हो सौम्य हो प्रकाश कम हो हमें को चुभे नहीं ऐसी अनुकूल स्थिति बना लेनी चाहिए न स्थान चित्त इसी बात को कहने के लिए सांख्य दर्शन में भी ये सूत्र दिया छ इकतीस कि न स्थान नियम स्थान का कोई नियम नहीं है काल का भी नियम नहीं है वामदेव के समान वो एक अलग बताया और स्थान का भी कोई नियम नहीं है कि इसी स्थान पर हो क्यों चित्त प्रसादा आपके चित्त की प्रसन्नता जहां पर हो जहां लगे वो ही आपके लिए ध्यान के का मुख्य स्थान है और फिर आगे कहा कि भाई ब्रह्मोपासनम ब्रह्म ध्यान व कालम आयुषी खालू आवर्त इति जिज्ञास उचित है ब्रह्मध्यान करना चाहिए कब तक करना चाहिए समय की दृष्टि से तो उत्तर दिया बारहवें सूत्र में आप प्रायणा जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक पूरे जीवन भर करते रहो कोई उसके लिए समय नहीं है तो प्रायणम मरणम प्राण मतलब मरण और मरणान्तम यावत जीवन ब्रह्मोपासन आवर्त जब तक जीवित है तब तक करता रहे पुष्टि की इन्होंने इसकी प्रश्नोपनिषद स यो हत तद भगवान मनुष्येशु प्रायांतम ओंकार मृत्यु पर्यत ओंकार का ध्यान करता रहे जब तक चल रहा है सकलु एवं वर्तयन यावत आयुषम ब्रम्हलोकम अभि जितनी आयु है ऐसा करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है पूरी जीवन तत्र तथा दृष्टम तथा प्राण काले ब्रनम कार्यम श्रुतौ दिष्टम जब मरने वाला है तब भी ओम का ध्यान करें ये शास्त्र में विधान किया गया तद्य था जैसे कि छंदो में कहा सो अंत वेलायाम एतम प्रतिपद्येत में भी इन तीन को वो करे वो तीन क्या चीज है वो कब है तो उसमें है कि अक्षितम असी अच्युतम परमात्मा के लिए वहां वो तीन वचन कहे गए हैं अक्षितम मतलब तो ये अविनाशी है अच्युतम मतलब एक रस है और प्राणसंशितम मतलब प्राण से भी वो सूक्ष्म है तीक्ष्ण है ऐसा आगे कहा प्रयतः श्राद्ध काले व तो मरते हुए जाते हुए अष्ट्राद्ध के काल में भी उसको सुनाए ओम को जब करे तो ये जो आवृति है वो कब तक करे अंत तक करता रहे करता रहे जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती है इस जन्म में और आगे के भी तो इस जन्म में मरण तक कहा वो तो आगे तक जब तक नहीं हो जाती तब तक करे जो योगदर्शन में कहा गया सतु दीर्घ काल नंतर ये सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि वो दीर्घ काल क्या है कब तक जब तक ना हो जाए तब तक है वो कितने भी जन्म जन्मांतर हो वो दीर्घ काल है तब तक ये करता रहे ठीक है ये ध्यान उपासना के बारे में कुछ बातें पर बताइए प्रणा होता है ओ सभी को साधार विवाद होमश